कुछ तर्पण एवं प्रणिता संगम तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद कुछ तर्पण एवं प्रणिता संगम नामक तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध हैं वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूं सुनो विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में शह नामक महान पर्वत है उसी के शाखा पर्वतों से गोदावरी और भीमरथी आदि नदियां निकली हैं वहीं बिरजतीरक और एक वीरा नदी भी है उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता उसी सहगिरि के पावन प्रदेश में जो वृतांत घटित हुआ था वह गोपनीय से भी गोपनीय है साक्षात वेद में उसका वर्णन है उसे देवता मुनि पितर और असुर भी नहीं जानते वही कुह रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूं वह श्रवण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है उसे परम पुरुष जानना चाहिए वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है तब क्षर एवं अपर कहलाता है पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ उस कमल में मेरी उत्पत्ति हुई मने पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच तत्व मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम बहुत मेरे देखने में नहीं आए उस समय बेद नहीं प्रगठ हुए थे दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी अधिक क्या्या कहूँ जिनसे स्वयंग मेरी उत्पत्ति हुई उनको भी मैं ना देख सका उस समय मैं माउन बैठा था इतने में ही उत्तम आकाश सुनाई दी ब्राह्मण, तुम स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि करो नारद यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा कैसे सृष्टि करूंगा कहां सृष्टि करूंगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूंगा आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया ब्राह्मण यज्ञ करो इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी यज्ञ विष्णु हैं यह सनातन श्रुति कथन है यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है फिर मैंने पूछा कहां और किस वस्तु से यज्ञ करूं पुनः आकाशवाणी सुनाई पड़ी कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे तुम उन्हीं से उनका यजन करो यज्ञ स्वाहा स्वधा मंत्र ब्राह्मण और भविष्य आदि सब कुछ श्री हरि ही हैं उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है नारद उस समय भागीरथी नर्मदा यमुना ताप्ती सरस्वती गौतमी समुद्र নদ सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल सरिताएं नहीं थीं अतः मैंने पूछा कर्म भूमि कहां है आकाशवाड़ी से उत्तर मिला मेरु गिरी के दक्षण हिमालय बिंद और सह्यसे भी दक्षण जो प्रदेश हैं उन्हें कर्म भूमि कहते हैं वह सबके लिए सर्वदा कल्याण का, का उदय करने वाली है यह सुनकर मैंने मेर गिरी को त्याग दिया और सहय गिरी के समीब आकर सोचने लगा कहां ठयरूं इतने में ही फिर आकाश वारी हुई इधराओ यहीं रहो और बैठकर, यज्ञ का संकल्प करो संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे फिर वे जो कुछ भी कहें वही करो पदंतर इतिहास पुराण तथा अन्य जो भी वांग में शास्त्र हैं वह मेरे मुख से स्वतः आ गया और मुझे उसका स्मरण होने लगा तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ वे मुझे ज्ञात हो गया तब मैंने लोक विख्यात पुरुष सूक्त का स्मरण किया वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की वेदोक्त प्रकार से ही यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए मैंने जहां पवित्रता और संयम पूर्वक बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की वह मेरे यज्ञ का स्थान मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हुआ वह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा ब्रह्मगिरि से पूर्व की ओर 84000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है उस भूमि के मध्य भाग में वेदी थी तथा दक्षिण भाग में गारहपत्य अग्नि की स्थापना हुई इसी प्रकार एक और आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई श्रुति में यह कहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता इसलिए मैंने शरीर के दो भाग के पूर्वार्ध से मेरी पत्नी प्रकट हुईं जो यज्ञ सिद्ध के लिए सहधर्मिणी बनी उत्तरार्ध से मैं स्वयं पुरुष रूप में स्थित हुआ श्रुति भी कहती है अर्ध हो जाया पत्नी आधा अंग है नारद मैंने बसंत ऋतु को उत्तम घृत बनाया ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया शरद ऋतु को हविष्य बनाया बरषा को कुश के स्थान में रखा सात छंद सात परिधि हुए कला काष्ठा और निमेश ये क्रमशः समिधा पात्र और कुश माने गए जो अनादि और अनंत काल है वही यूप के रूप में कल्पित हुआ उसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता हुई सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था तब मैंने आकाशवाणी से कहा बिना पशु के यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता उत्तर मिला पुरुष सुक्त से परम पुरुष की स्तुति करो बहुत अच्छा कह कर मैंने अपने जन्मदाता देवाधि जनार्दन का भक्ति पूर्वक पुरुष सुक्त के मंत्रों द्वारा स्तुवन किया उस समय फिर आकाशवाणी हुई ब्राह्मण तुम मुझे ही पशु बनाओ मैं समझ गया यह मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष हैं मैंने त्रिगुणमयी मैं डोरियों से कलयूप के पार्श्व भाग में उन्हें बांध दिया सबसे पहले प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु का जो कुषों पर विराजमान थे प्रोक्षण किया इसी समय पुरुष से यह सब वस्तुएं प्रकट हुईं उनके मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय मुख से इन्द्र और अग्नि प्राण से वायु कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई मन से चंद्रमा नेत्र से सूर्य नाभि से अंतरिक्ष दोनों जांघों से वैश्य चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ रोम कोपों से ऋषि और केशों से औषधियां प्रकट हुईं नखों से ग्रामीण एवं जंगली पशु हुए पायु और उपस्थ से कृमि कीट एवं पतंग आदि का जन्म हुआ इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर जंगम तथा दृश्य अदृश्य जगत है वह सब पुरुष से प्रकट हुआ इसी समय भगवान की दैवी बाड़ी ने पुनह मुझसे कहा ब्राह्मण सब पूरा हो गया मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई इस समय जितने पात्र हैं उन सब के अग्नि में आहुति कर दो यूप प्रणिता कुश ऋतिक् यज्ञ शुवा पुरुष और पाश सब का विसर्जन कर दो आकाशवाणी के इतना कहते ही मैंने क्रमशः गार्हपत्य दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्नि में हवन किया प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके आहवनी आग्ने में स्थित हुए श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में और पीत रूप से गार्हपत्य आग्नि में स्थित हुए उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जहां विश्वयोनि भगवान विष्णु न हों उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने प्रणिता पात्र का भी संपादन किया था वह प्रणिता का जल ही प्रणिता नदी के रूप में परिणत हुआ फिर कुसों से मार्जन करके प्रणिता का मैंने विसर्जन कर दिया मार्जन करते समय जो प्रणिता के जल की बूंदें इधर-उधर गिरी वे गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई। वे तीर्थ श्नान करने से यग्य के फल देने वाले हैं। देवाधि देव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोवित किया है। वह गौतमी बैकुंठ धाम पर पहुँचने के लिए सीडियों की पंति है।